तथा सभी और के में होने होने वाली वाली या परिणाम को प्राप्त होने वाली कौन त्रिगुणात्मिका मिट्टी का परिणाम घट है मिट्टी हट से परिणाम को प्राप्त होती है परंतु के परिणाम को प्राप्त होता है और त्रिगुणात्मिका प्रकृति ये कार्य करण और विषय रूप से परिणाम को प्राप्त होती है यहाँ कार्य कार्य का लेना आप पंचभूत या बे, देते तो दे, तो दे ले तो हुआ है कार्य से लेंगे क्या तो दे और करण से लेंगे इंद्रिया और शेष घटा दी विषय और विषय रूप से परिणाम को प्राप्त हुई तो प्रकृति का ही इन परिणाम होता है तो तरन, और तो वाली तो पुरुष को भोट और अकूवर्गी प्रदान करने के लिए पुरुष को भोग और अकूव भोग और का कार्य करने के लिए मतलब भोग और अकूवर्ग प्रदान करने के लिए आदि रूप से जो पुरुष भोग करने के लिए जब तक दे इंद्रिय नहीं होंगे तब तक कोई भी क्या तो है तो कोई तो भोग कर सकता है बिना भोग संभव नहीं है शब्दा अनुभव ही भोग है और देव इंद्री के बिना अपनी जो साधना है अगर मैं दे भी देव इंद्री के बिना संभव सभी कहते हैं और अभगत के लिए बे इंद्रिया रूप से संघात को प्राप्त होती है या दे इंद्रियावादी रूप से स्थित होती है और दोबारा देखेंगे और क्या और सभी दे और विषय रूप से विषय इन सभी रूप से ऐसा कर देना है सर्वशब्द है ना सभी रूप से परिणाम को प्राप्त होने वाली से प्रकृति पुरुष को पुरुष को भोग और सूर्ग प्रदान करने के लिए बे इंद्री तथा विषय रूप से संघट होती है विषय रूप से स्थित होती है संघाता और वह या संघात यह सभी वह यह संघात शरीर है संघात का मतलब होता है एकत्रित एक एक एक होना एकत्रित होना है एकत्रित होना और वह जो दे सब एकत्रित हो गए ना इस तरह से तो आदि देखते एकत्रित होती है और वह या संघात संघात का कर सकते हैं इसका समुदाय देवी का समुदाय और वह या, या? इसे, इसे श्री भगवान ने कहा है नरे सर उसे भगवान, श्री भगवान श्री ने कहा किस प्रकार कहा इति कौंतेया क्षेत्र अधीये से इन शरीर कौंतेया क्षेत्र अतः वेक्ति क्षेत्र कौंतेयाद शरीर क्षेत्र में अधीये से हे कौंते इस शरीर को क्षेत्र में इस प्रकार कहा जाता है कौन से इस शरीर को क्षेत्र इस प्रकार कहा जाता है अथवा हे कौन से इस शरीर को क्षेत्र कहा जाता है इस तरफ से कहा जाता है इस शरीर को क्षेत्र कहा जाता है ऐसा है इस शरीर को तो क्या जाता फेले फेले कहा जाता है क्षेत्र कहा जाता है क्षेत्र स्त से कहा जाता है क्षेत्र से कहा जाता है यह एकद व्यक्ति यह एक व्यक्ति एकल व्यक्ति अन्य होगा या एकद व्यक्ति तम तद विधह क्षेत्र यह एकल व्यक्ति क्षेत्र यह एकल व्यक्ति जो इसको जानता है किसको जानता है क्षेत्र में एकद परिणाम है परामर्श है क्षेत्र को या शरीर को यह एकद व्यक्ति जो इस क्षेत्र को जानता है करते उसे किसे जानने वाले को क्षेत्र क्षेत्र जानने वाले को भक्त ने किया है क्षेत्र क्षेत्र विदा क्षेत्र और क्षेत्र को जानने वाले विद्वान क्षेत्र और क्षेत्र के व्यक्त का विद्वान क्षेत्री क्षेत्र ऐसी कहते हैं या क्षेत्र करते हैं क्षेत्र किसे कहते हैं जानता है। एक व्यक्ति यह एकल व्यक्ति जो क्षेत्र को जानता है हम हम कम उसे किसे तो क्षेत्र को जानने वाले को तद का करते हैं क्षेत्र क्षेत्र को जानने वाले जा ये जा करता है सद विद है छठ क्षेत्र को जानने वाले क्षेत्र क्या साहु क्षेत्र यह कहते हैं शरीर हो गया क्षेत्र और इसको जानने वाला जो है वो चेतन राषेत्र क्षेत्र क्षेत्र तो जड़ है क्षेत्र तो नहीं जानता है क्षेत्र में रहने वाला जो चेतन राखना है वो क्या है क्षेत्र जो है वो क्षेत्र को जानता है अगले गण आइए इधम इसी पर द्वारा कहे गए विषय को शरीरम इसी विकलष्टि शरीरम इस शरीरम इस प्रकार स्पष्ट करते हैं अपना शरीर इस विशेषण से तो इस शरीर इस प्रकार स्पष्ट करके व्यक्ति न बोल करके केवल बोलने से स्पष्टता नहीं होती है इसलिए कहते हैं की कहे गए विषय को शरीरम इस पद से स्पष्ट करते हैं ठीक से शरीर इस पद से स्पष्ट करते हैं कहे गए विषय को शरीरम इस पल से स्पष्ट करते हैं अब शरीर को क्षेत्र कहा जाता है क्षेत्र को कहा जाता है देखेंगे छठक प्रणार्थ वा क्षेत्र वेत्रीन कर्म फल निर्वृत्त क्षेत्रम तो अलग अलग इसकी कई उत्पत्तियाँ दी हुई इसमें चार छत कमते छत कैसे हैं जानते हैं चोट हाँ। से रक्षा करने के कारण इसे क्षेत्र कहते हैं चोट से छत का टोटा धाव चोट कोई ध्वनि धाव चोट कोई ध्वनि हाँ। नुकसान छत से रक्षा करने के कारण इसे क्या कहते हैं क्षेत्र कहते हैं छत छात्र के कारण क्षेत्र ही रहते हैं इसका समझ लो इस पहला क्या है छत प्रणार ऐसा लिखिए छता क्या लिखा है इसमें छठाप्राय क्षेत्र में एक मठ यह जो लिखा है ना छत प्राणा छत से क्या नुकसान छत से रक्षा करने के कारण छत से रक्षा करने के कारण लगता छठ का थोड़ा यहाँ पर ज्ञानोत्पादन द्वारा ज्ञानोत्पादन द्वारा नरक लक्षणा से छता नरकप शरीर जानोत्त्पादन द्वार नरकपालक्षणत क्षटाते शरीर ये लिखा है ना अब यहाँ पर देख देखेंगे आप ध्यान देना शरीर में जब जीव रहता है तभी ज्ञान रहता है तो ज्ञान कब होता है शरीर में रहने पर बद्ध जीव जब शरीर में नहीं रहेगा तो ज्ञान हो पाएगा तो वही ज्ञान उत्पादन द्वारा ज्ञान की उत्पत्ति के द्वारा नरस पाक आदि लक्षणा छठाक छठाक्रहते छत रक्षा करता है छत पे रखा करता है छत करते हानि नुकसान तो यहाँ पर छत क्या है तो नरक पात आदि हूँ नरक दमन छत है की नहीं है छत करते नुकसान हानि तो नरक पात आदि हूं नरक पात क्या है ये छत है छत का क्या है हानि है नुकसान है तो नरक पात आदि रूप छत पे रक्षा करता है कैसे रक्षा करता है ज्ञानोत्पत्ति कर के द्वारा क्षेत्र में जब जीव रहता है तो ज्ञानोत्पत्ति होती है जब ज्ञान होती है कि ऐसा कर्म करने से नरक होगा ऐसा कर्म करने से सर्ग होगा और इस प्रकार परमात्मा को जाने से मुक्त होगा तो ज्ञानोत्पत्ति के द्वारा ज्ञान ज्ञान की उत्पत्ति कब होती है जब जीव किस में रहता है क्षेत्र में क्षेत्र में रहता है तो ज्ञानोत्पत्ति के द्वारा क्षत रक्षा करने वाला कौन है शरीर शरीर हो तो हो तो में होगा तो ज्ञान होगा नहीं शरीर में जीव को रहने पर ही ज्ञान होता है तो शरीर नहीं होगा तो, तो ज्ञान नहीं और यह एक है ज्ञानोपत्ति के द्वारा छत के रक्षा है और छत क्या है नरक का नरक का इसके रक्षा करता है अब देखेंगे छत से रक्षा करता है मनी से और ऐसा भी कह सकते हैं कि शरीर को चोट पहुँचाई जाए तो दुख होगा जीव पे शरीर को चोट पहुँचाई जाए तो दुख किसको होगा होगा अब ये तो क्या है कि ये ये जो छत क्या हो गया शरीर को चोट पहुँचाया ना तो इससे छत फ्री है तो आप भर लेंगे किसी उपचार कर लेंगे कभी के ऐसा ले सकते ना छत क्या लेंगे फिर दुख क्या लेंगे है हैं हैं भी लगा सकते छत प्रणा क्षेत्र छत से रक्षा करने के कारण क्या कहते हैं क्षेत्र एक विपक्ष हो गयी दूसरा छयाद क्षेत्र छयाद क्षेत्र है ना तो इसका यहाँ पर छय का अर्थ है विनाश नाश्त की छयाद क्षेत्र ना होने के कारण क्षेत्र कहा जाता है इसका क्षय होता है ना यह इसी रूप में नहीं रहेगा अंश नाश होने पर इसका क्या हो जाएगा ना हो जाएगा ध्वस हो जाएगा ठीक है तो इसका क्षया क्षेत्र होने के कारण या नाश होने के कारण क्षेत्र कहा जाता है ठीक है और फिर क्षरणार्थ ये कदप करे तो क्षरण्ड तर्क है यहाँ पर अब अक्षय क्षय तो विनाश है और है कि धीरे धीरे जो तो घास होता है ना धीरे धीरे जो उसमें एक, एक आती है उसे क्या था? थारण. तो थारण के कारण मतलब अपक्षय होने के कारण या कि पर तो ये है की उसका पदिना होने के कारण क्षरण कर् जो है यहाँ पर क्षीणता समझते है उत्तरोत्तर दुर्बलता उत्तरोत्तर अक्षय करते क्या है बिल्कुल गिरा अथवा क्षरण होने के कारण या उसके लिए अब होने के कारण या परिणाम होने के कारण क्या कहते हैं क्षेत्रम? क्षेत्रम क्षेत्र होने के कारण या उपरोपर क्षमता होने के कारण क्षेत्र कहते हैं खेत और क्षेत्रगत अश्विन अथवा करे क्षेत्रगत खेत भी होता है लोकमेंट अथवा खेत भी करे इसमें कई गलती निष्पत्ति होने के कारण या क्षेत्र कहलाता है वह अश्वीन अश्विन के लेना शरीर अथवा शरीर में क्षेत्र की तरह क्षेत्रगत है ना बस जैसे ध्यान है न खेत में यदि बीज डाल दिया जाए तो फिर क्या बीज से क्या हो जाता है थल खेत में कोई तो बीज डाल दिया जाए तो बीज से क्या होता है थल तो जैसे ही बीज से थल की उत्पत्ति होती है खेत में तो कर्म के फल शरीर में तो कर्म का फर्च दुख काम का सुख तो दुख का तो कर्म के फल की निष्पत्ति कितनी होती, होती जीज़ूर। जीज़ूर। है शरीर में और बीज के फल की निष्पत्ति कितनी होती है वह क्षेत्र अथवा इसमें सर्व फल की निष्पत्ति होने के कारण अश्नि शरीर है वह अश्विन अथवा शरीर में है की तरह तरफ की निष्पक्ष होने के कारण शरीर को छेत्र है शरीर को पदार्थ का शब्द एवं शब्द के अर्थ वाला है पदार्थ का मतलब अर्थात पदार्थ अर्थात अर्थ पदार्थ का मतलब क्या होगा अर्थ पर जो एक साथ है ना वो पदार्थ का अर्थ यहाँ आया हुआ इसी शब्द एवं शब्द अर्थ वाला है कहाँ पर है क्षेत्रीय क्षेत्र इस प्रकार कहा जाता है और क्षेत्र इस प्रकार कहा जाता है यहाँ विराम बना लेना एवं शब्द पदार्थता क्षेत्र के तथ्य के क्षेत्र इस प्रकार अग्नि तथ्य के क्षेत्र इस प्रकार कहा जाता है क्षेत्र इस प्रकार क्षेत्र को क्या कहते हैं क्षेत्र क्षेत्र इस प्रकार कहा जाता है थोड़ा तो क्षेत्र इस पद इसे कहा जाता है अच्छा तो शरीर हो गया क्षेत्र अब क्षेत्र को जो जानने वाला जो आत्मा है उसे कहते हैं क्षेत्रज्ञ क्षेत्रजना तो शरीर अब या क्षेत्र शरीर रूप क्षेत्र को जो जानता है है यह क्षेत्र का विजान जो इस क्षेत्र को जानता है जो इस भी शरीर को जानता है जानने वाला तो इससे भिन्न है ना जो क्षेत्र को जानने वाला है वो इस क्षेत्र से भिन्न है क्षेत्र का ज्ञाता है जो इस क्षेत्र को जानता है व्यक्ति का बीजाना बीजाणी करते आप कर्म से कम ज्ञानी आकार कर के तल से लेकर के से मस्तक पर विज्ञान विज्ञानी आकार कल मस्तक ज्ञानी की ज्ञान से पाद के कल से लेकर मस्तक पर शरीर से विषय करता है ऐसा के सोच जानना घट को जानना है ना घट का ज्ञान तो ज्ञान का विषय कहूँगा घट घट का ज्ञान घट को विषय करता है घट का ज्ञान घट को विषय करता <salmon breaking> <children> <haltanshar> है और शरीर का ज्ञान किसको विषय है तो शरीर कहाँ ऐसी कहाँ तक है साध से लेकर वस्तर है घट का ज्ञान घट को विषय करता है शरीर का ज्ञान शरीर को विषय करता है शरीर कहाँ ऐसी कहाँ तक है साधे लेकर शरीर को जानता है मतलब ज्ञान के द्वारा के से लेकर के मस्तक पर्यंत पर्यत करता है के से लेकर मस्तक पर्यंत ज्ञान से विषय करता है ज्ञान से साध के तल से लेकर मस्तक पर्यंत शरीर को विषय करता है लेना ज्ञान से साद के तल से लेकर मस्तक पर्यंत शरीर को विषय करता है है ना घटके ज्ञान से विषय कौन होता है घट के ज्ञान से छठ विषय होता है छठ के ज्ञान से ऐसी होता है क्षेत्र के ज्ञान से ऐसी बात आती है थोड़ी ज्ञान से के ऐसी लेकर मस्तक पर्यंत विषय करता है तो जो विषय करता है वो कौन क्षेत्र विषय करने का मतलब क्या जाएंगा जो विषय करता है विषय करने का मतलब क्या जाएगा हाँ तो जो विषय करता है जो ज्ञानता है वो कौन है चेतन क्षेत्र और विषय शुरू है इसको और भी स्पष्ट करते हैं स्वाभाविकेन औपदेशन विषय करोभाविकेन व औगने के द्वारा औेदन के द्वारा वेदन करके क्या है ज्ञान तो स्वाभाविक ज्ञान के द्वारा विषय करता है स्वाभाविक ज्ञान कैसे होता है मनुष्यवाह स्थलो वाहन मनुष्यवाहन इस प्रकार जो ज्ञान है ना ऐसा स्वाभाविक मनुष्यवाहन इत्यादि प्रकार जो ज्ञान है वो कहता है स्वाभाविक ज्ञान है मनुष्य अहम ब्रह्मचारी अहम ऐसा कि स्वाभाविक ज्ञान के द्वारा विषय करता है मतलब तो स्वाभाविक ज्ञान के द्वारा जानता है किसको क्षेत्र को मनुष्य पशु पक्षी को शरीर ही होता है ना आत्मा ना तो मनुष्य होती है ना पशु होती है ना ही पक्षी होती है सक्षम तो होता है शरीर होती है शरीर किया है कि स्वाभाविक ज्ञान के द्वारा विषय करता है वह औपदेश के नियम विभागता से ही करोगी स्वाभाविक का अन्वय नहीं है स्वाके अब वह औ द्वारा मतलब उपदेश से प्राप्त ज्ञान के द्वारा भी है उपदेश तो से प्राप्त ज्ञान के द्वारा उपदेश से प्राप्त ज्ञान कैसा होता है कि की है क्षेत्र और शरीर है हम आत्मा इधम हम आत्मा तो ये ऐसा लेना यहाँ पर क्या शब्द है दिभागता दिभागता का आत्मनाथ विवेकपूर्वक क्या होगा आत्मनात्म विवेक पूर्वक उपदेश से प्राप्त ज्ञान के द्वारा या यह ऐसा लिखना दिभागता के तो वर्ण लिख लेना क्या आत्मनात्म विवेक पूर्वक औ वेदने तो औसिक ज्ञान कैसा होगा अहम आत्मात्मा करते इस प्रकार उद्देश्य प्राप्त ज्ञान के द्वारा आत्मनात्वे पूर्वक विषय करता है यह आत्मान पूर्वक ज्ञान का है जिसको क्षेत्र को बताया औदेश वेदन कैसा है अहम आत्मा इदम आत्मा त्मात्मा इस औ ज्ञान के द्वारा इस औ ज्ञान के द्वारा आत्मनाथ विवेक पूर्व की विकय करता है किसी क्षेत्र को या आत्मनाथ विवेक पूर्व के क्षेत्र को जानता है कम वेदिकारम प्राहु का से कठिन उस वेदिका को क्षेत्र की कहा जाता है प्राहु का क्या कठियन उस वेदिका को या उस जानने वाले को क्षेत्र इस प्रकार कहा जाता है ठीक है जानने वाला जो क्षेत्र में रहने जैसे घर में रहने वाला व्यक्ति घर पे झुन होता है ना तो दे में रहने वाला जो चेतन क्षेत्र है वो क्या है उससे झुंड है घर में जो रहेगा वो घर पे झुन होगा क्षेत्र में जो रहेगा वो क्षेत्र होगा क्षेत्र क्या है जड़ है और उसमें रहने वाला क्या है चेतन है क्षेत्र दृश्य है और वो क्या उसका दृष्टा है जानने वाला है क्षेत्र है और क्षेत्र में क्या है जाता है क्षेत्र अनात्मा है उसमें जाने वाला क्या है आत्मा आत्मा दे दे दे दे दे इस है तर इस प्रकार से यहाँ भी कहते हैं जैसे क्षेत्र क्षेत्र क्या इसी यहाँ भी इसी आ गया तो इसी शब्द पूर्व इसी शब्द पूर्व की तरह है एवं शब्द के अर्थ वाला है एवं शब्द के मतलब क्षेत्र इसी एवं आहू क्षेत्र क्षेत्रज्ञा इसी एगमाह क्षेत्रज्ञा इस प्रकार कहते हैं अपना क्षेत्र करते हैं कौन कहते हैं सदविदा तक ले करते हैं कऊ ये कौ विदंत के ये कऊंत से सर्विदा कऊ से क्या लेना क्षेत्र शेट क्षेत्र ये कऊ क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र और क्षेत्र को जानते हैं उन्हें कहते हैं सब विदा तो मतलब होगा की क्षेत्र को जानने वाले को क्षेत्र और क्षेत्र के विद्वान क्षेत्र ऐसा कहते हैं क्षेत्र को जानने वाले को क्षेत्र शेत क्षेत्र के विद्वान क्षेत्र इस और इसी सहाय हो तो, गया देखेंगे एवं इस प्रकार इस एवं उत्तम क्षेत्र को एवं उत्तम क्षेत्र क्षेत्रों इस प्रकार कहे गए क्षेत्र और क्षेत्र क्या इतने ज्ञान से ही जानने योग्य है इस प्रकार क्षेत्र से क्या एकावन वाकरण ज्ञान क्या क्या केवल इतने ज्ञान से जानने योग्य हैं जितना ना तो क्या केवल से जानने योग्य है एगो मुक्तो इस प्रकार कहे गए क्षेत्र और क्षेत्र क्या केवल इतने ज्ञान ऐसी जानने योग्य है ऐसा नहीं ऐसा अभी से भी ज्ञान चाहिए इसमें उच्च के यह कहा जाता है अपि क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान यद जान मत भारत सर्व क्षेत्र क्षेत्रज्ञ अपनी मान विद्धि भारत सर्व क्षेत्र क्षेत्र अपनी मामविद्धि हे अर्जुन सर्व सभी क्षेत्रों में रहने वाला कौन क्षेत्रज हे अर्जुन सभी क्षेत्रों में रहने वाला क्षेत्रज्ञ माम अतिवृि की तो मुझे ही जानो अपनी यह वस्तु में है भारत सभी क्षेत्रों में रहने वाला क्षेत्रज्ञ मुझे ही जानो मुझे ही जानो मा मफिविदि मुझे ही जानो हे भारत सभी क्षेत्रों में रहने वाला क्षेत्रज मुझे ही जानो तो सभी क्षेत्रों में रहने वाले क्षेत्र कौन है भगवान क्षेत्र में रहने वाला जो है तो भगवान कहते हैं वो मेरा स्वरूप है भारत सभी क्षेत्रों में रहने वाला क्षेत्रज मां अफिविधि मुझे भी जानो क्या क्षेत्र क्षेत्र यज्ञानम है ना क्या क्षेत्र क्षेत्र के लोग ज्ञानम और क्षेत्र क्षेत्र का जो ज्ञान है क्षेत्र क्षेत्र का जो ज्ञान है यद ज्ञानम जो क्षेत्र और क्षेत्र क्षेत्र का जो ज्ञान है तद ज्ञानम वही ज्ञान है वही ज्ञान है वही ज्ञान है मतलब वही श्रेष्ठ ज्ञान है वही क्या है श्रेष्ठ ज्ञान है जिस ज्ञान के द्वारा देश भिन्न आत्मा को जानते हैं वही वास्तव में ज्ञान है वही श्रेष्ठ ज्ञान है तद ज्ञानम और फिर क्षेत्र का जो ज्ञान है वह ज्ञान है वह ज्ञान है मतलब वह श्रेष्ठ ज्ञान है ऐसा मेरा अभिप्राय है, है मतन मतलब का अभिप्राय अब देखेंगे तो क्षेत्र में रहने वाला जो क्षेत्र के क्षेत्र में रहने वाला है, तो है। जो है भगवान कहते हैं और मेरा ही स्वरूप है मतलब जो उपाधि ऐसी उपाधि ऐसी जो क्षेत्र है वो परमात्मा का स्वरूप है भी जो क्षेत्र है उस आधी जो क्षेत्र है जो भगवान का स्वरूप है ऐसा भगवान कहते हैं क्षेत्र लक्षण लक्षण वाला क्षेत्र अच्छा। तो तो अच्छा है कुछ लोग ऐसा व्यक्त करते हैं अभी हमने क्या बताया कि भारत सभी क्षेत्रों में रहने वाला क्षेत्र मुझे ही जाने अपील कर दिया ना और कुछ ऐसा भी करते हैं कि सभी क्षेत्रों में रहने वाला क्षेत्र मुझे जानो और क्षेत्र फिर ऐसा है क्षेत्रजा अपनी क्षेत्र के साथ करते हैं भारत स्तर क्षेत्र क्षेत्र अपनी मानवी की क्षेत्र अपनी पहले हमने मान के साथ अपील अनुय किया है तो अपील मुझे ही क्षेत्र मुझे ही जानो और अभी अब एक बार अपील अन्य किसके साथ किया जा रहा है क्षेत्र विशेषा भारत सभी क्षेत्रों में रहने वाला क्षेत्र भी मुझे जाने तो फिर अपील हो जाएगा क्षेत्र इस क्षेत्रों में रहने वाला क्षेत्र मुझे जानो तथा क्षेत्र मुझे जानो तथा क्षेत्र यदि अलचार्ग किया जाए तो थोड़ा अंतर समझ लेना जो क्षेत्र आत्मा है वो तो भगवान का स्वरूप ही है और क्षेत्र मुझे जाने तो जड़ क्षेत्र तो जड़ है ना वो परमात्मा कैसे होंगे उसका बात करके बाद समझते हैं क्या कहा जाता है कि की रज्जु ने शब्द का भ्रम हुआ रज्जु तो ने शब्द का भ्रम हुआ बाद में क्या बोल होता है की नायन करता मृत्यु या तर्क नहीं है या क्या है मृत्यु है तो यह तर्क नहीं है या यह मृत्यु है मतलब क्या हुआ कि खून में जो तर्क हो रहा था वो वास्तव में क्या है मृत्यु पूर्व में उसका सब हो रहा था वो वास्तव में क्या है क्योंकि रज्जु में इस सब की भ्रांति हो रही है तो परमात्मा में ही क्षेत्र की भ्रांति हो रही है परमात्मा में ही क्षेत्र की भ्रांति हो रही है तो मतलब जिसको क्षेत्र आया तब वो वास्तव में क्या है परमात्मा ही है तो कुछ ऐसा भी करते हैं कि क्षेत्र विधि में ले जानो मतलब क्या हुआ क्षेत्रों में रहने वाला क्षेत्र में ले जानो क्षेत्र में ले तो क्षेत्र को परमात्मा की जो सुरक्षा एकता है क्षेत्र का बाध करके विज्ञाना सर्व का बाध करने पर क्या रहता है रज्जू बाध कर सर्व का बाध करने पर क्या रहता है रज्जू बोलते ही यहां पर क्षेत्र का बाध करने पर जगत का बाढ़ करने पर क्या रहता है परमात्मा आगे देखेंगे क्षेत्र क्षेत्र का जो ज्ञान है वही आपको ज्ञान है ऐसा मेरा विचार है क्षेत्र ज्ञान अपनी करना की सुविधा है आपको ना दोनों लगता है क्षेत्रज्ञ यथंत लक्षण का जानने वाला वाला मतलब क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्र को? जानने नाम का अर्थ है निधे गानो अर्थात असंसारी नमेश्वरम हे भारत सभी क्षेत्रों में रहने वाले सभी क्षेत्रों में रहने वाले क्षेत्रज्ञ मुझे असंसारी परमेश्वर हो सभी क्षेत्रों में रहने वाला क्षेत्र किसे जाने मुझे असंसारी परमेश्वर को नाम है परमेश्वर कहते हैं असंसारी है परमेश्वर को संसार कभी क्षेत्र मुझ असंसारी परमेश्वर को नाम क्षेत्र है वो मैं ही हूँ असंसारी परमेश्वर हूँ ये करके जाने ही सब क्षेत्र या क्षेत्र क्षेत्रों में रहने वाला जो क्षेत्रज है क्षेत्र को बताते हैं ब्रह्मा आदि के लिए पर्यत ब्रह्मा आदि के लिए कायंत है अनेक क्षेत्र रूप उपाधि ऐसी विभाग को प्राप्त हुआ जैसे आकाश एक ही सर्वत है जब नाना घर उपाधियाँ होती है ना जब आकाश एक है घट अनेक होने से, ऐसी अनेक होने से आकाश कितने कहे जाते हैं अनेक कहे है? जाते हैं आकाश एक है जब धर्म उपाधियाँ अनेक हो जाएंगी तो आकाश तो कितना कहा जाएगा अनेक तो अनेक ये अनेक प्रकार के विभाग को प्राप्त हुआ कौन आकाश उपाधि क्या है ना, ना, ना, ना। तो वह है ना चेतन एक है और क्षेत्र उपाधि के कारण वो अनिश्चित हो रहा है क्षेत्र उपाधियाँ अनेक है और क्षेत्र उपाधि के कारण अनिश्चित होता है पंक्ति लगाएंगे ब्रह्मा जी ऐसी लेकर अनेक क्षेत्र मुख उपाधि के कारण विभाग को प्राप्त हुआ विभाग को प्राप्त हुआ जिसलिए विभाग वास्तविक नहीं है जैसे की अनेक घट हो जाने से वास्तव में आकाश का विभाग हो जाता है आकाश के कारण भिन्न भिन्न प्रतीक होता है वैसे ही क्षेत्र में ब्रह्म तो रहता है उपाधि के कारण भिन्न भिन्न प्रतीक होता है या भिन्न भिन्न विभाग वाला प्रतीत होता है है तो वास्तव में एक ही की ब्रह्मादि लेकर पीठ पर्यत अनेक क्षेत्र उपाधि के कारण विभाग को प्राप्त हुआ विभाग को प्राप्त हुआ विभाग को प्राप्त हुआ क्षेत्र ऐसी अब देखेंगे नृत्य सर्वोपाधि सभी ए, सभी उपाधि ऐसा उपाधि के कारण होने वाले सभी भेदों से रही नृत्य है ना से नृतर्तम उपाधि के कारण होने वाले सभी भेदों से रही रहते उपाधिया क्षेत्रपादिया अनेक होने के कारण क्या है की क्षेत्र अनेक है क्षेत्रपादियों के अनेक होने के क्षेत्र में भेद प्रति होता है तो क्षेत्रवादियों का एक समय क्षेत्र में भेद होता है और भेद का कारण क्या उपाधि है ना लेकिन वास्तव में कोई भेद है क्या नहीं। तो कहते हैं उपाधि के, है है? के कारण होने वाले सभी भेदों से रहे होने वाले सभी भेदों से उपाधि के कारण होने वाले सभी भेदों से के शब्दों के अर्थ के आविष्य शब्दों के अर्थ के अभिषेय जन लेना घटादी क्या है सत्य घटादी क्या है सत्य घट पट जो व्यवहारिक पदार्थ है ये कैसे सत्य तो सत्यब्द सत्य होगा सत्य का क्या होता है लेना सत्य अर्थ लेना है आपके आकार है है? कार्य सत होता है सत्य विद्यमान और कारण क्या होता है असतगत होता है अभिजुमान तो कार्य है घटाधि कार्य है सत्य तो शब्द से होने वाले ज्ञान का विषय क्या होगा घट शब्द से होने वाले ज्ञान का विषय घट अर्थ होगा और तट शब्द से होने वाले ज्ञान का विषय तथा हो जाएगा तो ये घटाधी क्या ये सतर्थ है तो भाई सत होने वाले ज्ञान का क्या है? मतलब असत शब्द ऐसी होने वाले ज्ञान का विषय कौन होगा असत पदार्थ असत कारण असक मतलब कारण लगाइए सत और असक आदि शब्दों से होने वाले ज्ञान का अभिषेक ज्ञान का हाँ मतलब शब्दों ऐसी होने वाले ज्ञान के अभिषेक मुझे जानो सतक आदि शब्दों से होने वाले ज्ञान का अभिषय मुझे जानो तो मतलब क्या है कि किसका शब्दों से होने वाले ज्ञान के विषय भगवान नहीं है मतलब इन शब्दों से इनको नहीं समझा जा सकता है तो क्या सोया भारत सभी क्षेत्रों में रहने वाले क्षेत्र मुझे असंसारी परमेश्वर को जानो या सभी क्षेत्रों में रहने वाला क्षेत्र ब्रह्मादि से लेकर पीढ़ पर्यंत अनेक क्षेत्रों का भी कारण विभाग को प्राप्त हुआ और वास्तव में सभी उपाधियों के घेर से रहित सद असर आदि शब्दों के होने वाले अर्थ का अविषय है ना मतलब परमेश्वर कैसा है तो ये बताया की वो कई क्षेत्र कैसा है क्षेत्र कैसा है, है की ब्रह्मादि से लेकर स्तंभ पर्यंत अनेक क्षेत्र उपाधि के कारण विभाग को प्राप्त हुआ विभाग को प्राप्त हुआ किसके कारण उपाधि क्या है यहाँ क्षेत्र और कितनी है वो अनेक क्षेत्र उपाधि के कारण विभाग को प्राप्त हुआ कौन क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक ब्रह्मादी को लेकर किस अनेक क्षेत्र उपाधि के कारण विभाग को प्राप्त हुआ क्षेत्र कहाँ से लेकर कहाँ तक क्षेत्र को लेकर किस पर और ये जो जो मांग वृद्धि मांग से लेना है आसनसाधी करने तो आसंकारी परेश् कैसे है समस्त उपाधि के कारण होने वाले सभी भेदों ऐसी उपाधि के कारण होने वाले सभी भेदों ऐसी तथा से होने वाले ज्ञान के अभुस हाँ नकम का अभिप्राय ऐसा है। आगे, आगे लगाएंगे हे भारत लग जाएगा यशम से हे भारत क्यूँकी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ईश्वर अभी क्षेत्र क्षेत्र ईश्वर क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र आ गया है ना क्षेत्र तो हो गया, गया, गया। और क्षेत्र तो हो गया क्षेत्र को तो जानने वाला आत्मा है और ईश्वर के ले लेना है उपाधि रही तो जो आसनसारी करने तो तीन की गणना कर सकते हैं क्षेत्र क्षेत्र को ईश्वर ईश्वर दे के सम्बंध क्षेत्र कहा गया और देह दे संबंध को छोड़ करके वो तो तो से असंसारी शुद्ध ब्रम कब सुनिए दे के संबंध इसको क्या कहेंगे क्षेत्र और दे संबंध को छोड़कर जो शुद्धिकेशन है वो क्या ईश्वर है तो तीन हो गए ना अगर आपको ऐसा भी लगाया क्षेत्र तथा क्षेत्र पर दो हो जाएंगे क्षेत्र तथा क्षेत्र इस प्रकार दो कर सकते हैं और इसे तीन कर सकते हैं तो लगाएंगे, लगाइए क्योंकि क्षेत्र क्षेत्र और ईश्वर इनके यथार्थ स्वरूप से अतिरिक्त इनके अतिरिक्त, अन्य ज्ञान गोचरम और सिस्टम अन्य कोई ज्ञान का विषय श्रेष्ठ नहीं रहता है अन्य कोई ज्ञान का विषय श्रेष्ट क्षेत्र क्षेत्र और ईश्वर इनको जान दो भाई क्षेत्रज तो हो गया क्षेत्र में रहने वाला चेतन आत्मा क्षेत्र के संबंध के कारण दे कहा गया क्षेत्र के संबंध के बिना उपाधि रहित क्या हो गया ईश्वर हो गया सिर्फ सिद्धुर्म में और क्षेत्र से सभी वृक्ष पदार्थ आ गए क्षेत्र से अपना शरीर तो आ गया और बाकी जितना आ गए सभी जेड़ पदार्थ कितने आये ये ये क्षेत्र क्या है आपका शरीर है वृक्ष आदि भी शरीर है किसी के वो भी क्षेत्र हो गए और जानते है की जहाँ जहाँ नाम भूत विभाग है वहाँ वहाँ किसी न किसी जीव का अनुपयवेश है तो क्या दृश्य प्रपंच क्षेत्र प्रपंच सभी क्या ये है।, है ये क्षेत्र क्षेत्र है तो क्षेत्र क्षेत्र के अंतर्गत सभी दृश्य प्रपंच आ गया खेत्र खेत्र दो तो क्षेत्र क्षेत्र और ईश्वर के अतिरिक्त कुछ का विषय है इनको जानने से सबका ज्ञान हो जाता है असंक जगह यह है भारत के उनकी क्षेत्र क्षेत्र दो ईश्वर के यथार्थ स्वरूप से अतिरिक्त क्षेत्र क्षेत्र और ईश्वर के अतिरिक्त अन्य ज्ञान और अन्य ज्ञान का विषय नहीं रहता है सुनती तो मिलेगी क्षेत्र क्षेत्र ईश्वर के यथार्थ स्वरूप के ज्ञान से अतिरिक्त नहीं ऐसा लगाना भूलो भाई क्षेत्र क्षेत्र गौर ईश्वर के यथार्थ स्वरूप के अतिरिक्त क्या कहेंगे क्षेत्र क्षेत्र को ईश्वर के यथार्थ रूप ऐसी यथार्थ यूप का जन्म लेना केवल यथार्थ स्वरूप करना क्षेत्र कहेंगे और ईश्वर के यथार्थ रूप ऐसी जिलों का यथार्थ रूप क्षेत्र का यथार्थ रूप क्षेत्र का क्या ऐसी परिणामी है विनाशी है परिवर्तनशील है क्षेत्र का यथाथ रूप क्षेत्र का यथाथ स्वरूप और ईश्वर का यथार्थ रूप क्षेत्र क्षेत्र के अतिरिक्त का अतिरिक्त अन्य से अन्य अन्य कोई अन्य कुछ ज्ञान गोचरण अन्य कोई ज्ञान का विषय पे ऐसी कारण ये भूतियों क्षेत्र क्षेत्र जानने योग्य है उसे क्या कहते हैं जय तो ये भूत का क्या होगा क्षेत्र क्षेत्र इसलिए क्षेत्र का जो ज्ञान है रखे का जो इसी तात्पर्य अर्थात एन ज्ञान क्षेत्र क्षेत्र की जिस ज्ञान के द्वारा क्षेत्र और क्षेत्र को विषय किया जाता है जिस ज्ञान के द्वारा क्षेत्र और क्षेत्र को विषय किया जाता है या जिस ज्ञान के द्वारा जा क्षेत्र और जा क्षेत्र को जाना जाता है जिस ज्ञान के द्वारा क्षेत्र और क्षेत्र को जाना जाता है तट ज्ञानम की वह सम्यक ज्ञान है तट ज्ञान का है वह सम्यक ज्ञान है मतलब श्रेष्ठ ज्ञान या हाथ ज्ञान है की जिस ज्ञान के द्वारा क्षेत्र और क्षेत्र को जिसे किया जाता है अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा क्षेत्र और क्षेत्र को जाना जाता है वह ज्ञान सम्यक ज्ञान है सम्यक ज्ञान है अर्थात उत्तम ज्ञान है कि मतम मतन सदिप्राया मुद ईश्वर विष्णु का अभिस तो संयद ज्ञान यही है जो क्षेत्र क्षेत्र को जिसके द्वारा जाना जाता है यहाँ पर छाया, अध्याय तो बहुत इसका महत्वपूर्ण है बहुत लोग पेड़ अध्याय भी करते हैं कहीं कहीं ऐसे जिसके होती है की केवल वेदांत का ही सक्ष चलता है गुजरात जगह तो भैया मुंबई में कुछ जगह है दूसरे जैसे बोल नहीं सकते घर कुछ घर और कुछ बंदी का बोलना इस है तो इसलिए खुद लोग बोलते हैं मुंबई में है दो सारी जगह जहाँ केवल वेदान पद ही बोला तो। जा सकता है दूसरे जीतों पर और भी कहीं होगा कभी क्या देखना क्षेत्रों में रहने वाला एक ही या ईश्वर जो, जो, जो है ना यह शुद्ध आत्मा से लिया है ध्यान रखना ईश्वर पद ईश्वर पद का लक्ष्यार्थ ईश्वर पद का वाक्यार्थ है माया उपाधि वाला केतन है ईश्वर पद का वाक्यार्थ क्या है माया उपाधि वाला केतन और ईश्वर पद का लक्ष्यार्थ क्या शुद्ध केतन उपाधि रिस्टेशन तो उपाधि रजिस्टेशन ही यहाँ पे लेना ही कि सभी क्षेत्रों में रहने वाला एक ही ब्रह्म है या एक ही आत्मा है लग गया शंका होती है कि सभी क्षेत्रों में रहने वाला एक ही ईश्वर है सर्वृत्ता अन्य भोक्ता नीत उसको छोड़कर अन्य कोई भोक्ता तो नहीं है सभी शरीरों में उस सभी शरीरों में उसको छोड़कर तो सभी शरीरों में अन्य कोई भोक्ता mm -hmm. एक ही आत्मा है वही देकर भोक्ता बन जाता है क्या बन जाता है भोक्ता बन जाता है भोक्ता करते यहाँ पर शुभ भुखता हाँ। जो है ना चेत का से यदि ननुत न रहने वाला एक ही आत्मा है और उस आत्मा से अतिरिक्त अन्न कोई भोगता उस एक आत्मा से सभी क्षेत्रों में कोई भोक्ता नहीं है तो भोक्ता कौन बन रहा है ईश्वर तो कहते हैं सबको तत्व है तो तथा तथा कर ईश्वर से संसारित कौन प्राप्त हो तो ईश्वर तो का ही संसारी समय प्राप्त हुआ मतलब क्या है कि ईश्वर में ही संसारित प्राप्त हो रहे हैं गया सभी क्षेत्रों में एक ही चेतन हो गया ना तो संसारी कौन बन गया एक ही ये एक ही चेतन ईश्वर बन गया है तथा कर्त ईश्वर का संसारित्व प्राप्त होता है क्षमता चल रही है ना मनो मतलब ऐसी वह अन्य okay. so, इस गा, गा गा गा मतलब अथवाश्वर जन संसाधी अथवा ईश्वर को छोड़कर अन्य संतानी का संसाव होने से ईश्वर को छोड़कर अन्य कोई देव में रह कर के संसारिक ना तो अथवा वाह कर अथवा एक दोस्त को यह हो गया कि ईश्वर का संसारिक्राप्त हुआ मतलब ईश्वर संसारी हो गया एक दोस्त हुआ ना वह मतलब अथवा अथवा दूसरा दोस्त किया जाता है ईश्वर ईश्वर व्यक्ति संसारी निक्त अन्य संसारी का अभव होने से ईश्वर के अतिरिक्त दूसरा कोई संसारी नहीं है दूसरा कोई संसारी नहीं है तो अब ईश्वर को छोड़कर यदि दूसरा कोई संसारी नहीं है तब तो क्या होगा यदि माने कि ईश्वर संसारी नहीं है क्या माने ईश्वर संसारी ईश्वर को छोड़कर दूसरा संसारी हुआ नहीं तो संसार हो जाएगा ईश्वर संसारी हुआ नहीं और ईश्वर को छोड़कर करके कोई तो दूसरा संसारी हो नहीं सकता है तो so, क्या होगा संसार का अभाव वाक अथवा ईश्वर के अतिरिक्त अन्य संसारी का अभाव होने से ईश्वर संसारी हुआ नहीं वह अथवा ईश्वर के अतिरिक्त अन्य के संसारी न ईश्वर को छोड़कर अन्य संसारी का अभाव होने से संसार के अभाव का प्रसंग होता है संसार के अभाव का प्रसंग होता है ठीक है अथवा ईश्वर को छोड़ करके अन्य संसार हुआ अथवा ईश्वर को ईश्वर को छोड़कर अन्य संसारी का अभाव होने से संसार के अभाव का प्रसंग होता है सब जब ईश्वर संसारी हुआ नहीं अब ईश्वर को छोड़कर अन्य कोई संसारी हो नहीं सकता है तो क्या होगा संसार के अभाव का प्रसंग होता है तो दोष हुए ना तो संसार का अभाव है क्या संसार को जमाइल संसारी लोगों के लिए क्या आपका जो भया और वह दोनों वरिष्ठ है वह दो दोष हुए दोनों अरिष्ठ है क्यों अविष्ट है तो बताते हैं क्योंकि बंद मोक्ष कर हेतु के अन्य प्रसंगार्थ बंधन मोक्ष बंधन मोक्ष और उसके हेतु का प्रस्पादन करने वाले शास्त्रों की अनर्थकता का प्रसंग होता है क्या बंधन मोक्ष और उसके हेतु का प्रस्पादन करने वाले शास्त्रों की अन्यता का प्रसंग होता है तो शास्त्र है ना बंद शास्त्र मोक्ष शास्त्र कर हेतु शास्त्र बंधन का प्रतिपादन करने वाला शास्त्र मोक्ष का प्रतिपादन करने वाला शास्त्र तथा बंधन और मोक्ष के हेतु का प्रतिपादन करने वाला शास्त्र तो इसे बंधन मोक्ष और उसके हेतु का प्रतिपादन करने वाले शास्त्र की अनर्थकता का प्रश्न होता है कैसे पहला दोष क्या था इसमें हाँ जो सभी क्षेत्रों में रहने वाला एक ही ईश्वर है उसके अतिरिक्त अन्य कोई क्षेत्र में रहने वाला भोक्ता तो एक ही ईश्वर भोक्ता है अन्य कोई भोक्ता नहीं, नहीं, नहीं है जब अन्य कोई दूसरा नहीं है तब क्या है की यानी जब दूसरा कोई तो नहीं है ना तब फिर क्या है कि ये जि जिसको ज्ञान होता है उसकी मुक्ति होती है ये कैसे बनेगा ज्ञान से मुक्ति होती है या जिसको ज्ञान होता है वो मुक्ति होती है ऐसा कहते ही ईश्वरी है अब दूसरा कोई है जिसे ज्ञान होगा नहीं अच्छा अब फिर क्या है कि ये बंधन बंधन किसको मतलब ऐसा ना बंधन होता है और बंधन होने पर ज्ञान के मोक्ष होता है का बंधन अधिक गया और मोक्ष का हेतु क्या अधिक गया मतलब ज्ञान तो अब देना यदि कोई घोटता है ही नहीं तब फिर ईश्वर पैतृत्व किसी को बंधन हुआ ही नहीं तब फिर मुक्त होगा जब ईश्वर चतृत्व कोई है ही नहीं तो एक तो दोष हो गया क्या ईश्वर हो गया ईश्वरी एक ये भी दो हो गया एक एक दो हो गया और दूसरा क्या दो हो गया कि संसार का ही अभाव संसार का ही यदि संसार का ही अभाव हो जाए तब तो फिर जो है ना ये बंधन प्रास्त व्यक्त होगा संसार के होने से तो बंधन से होता है और जब जब संसार के होने से बंधन से होता है जब संसार का अभाव का प्रसंग होगा तो बंधन संस्पादक शास्त्री और बंधन संस्पादक शास्त्र हो जाएगा और जब जब संसार होता है तो संसार होने से बंधन होता है और बंधन होने पर क्या होता है मोक्ष दुम। तो मोक्ष की चर्चा तो शास्त्र के संसार के होने पर ही होती है है ना मतलब शास्त्र की साक्षकता कब होती है संसार के होने पर और मोक्ष मोक्षा के शास्त्र की साक्षकता कब होती है संसार के जब संसार है तभी तो मुख्य क्या है व्यक्ति संसार से संसारी नहीं है तो मोक्ष पृष्पादक शास्त्र अनर्थक होते नहीं? तो कहते है ये दोनों अनिष्ट है क्योंकि यह दोनों अनिष्ट है क्योंकि ऐसा मानने पर क्योंकि यह अनिष्ट का दोनों इष्ट नहीं है क्योंकि वैसा मानने पर बंधन मोक्ष और उसके हेतु के प्रतिपादन शास्त्र की व्यस्थता का प्रसंग होता है शास्त्र के अनर्थक होने का प्रसंग होता है तथा प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से भी विरोध होता है प्रत्यक्ष आदि से प्रत्याचारी है प्रत्यक्ष जुरोक्षण से जो बंधन है इस प्रकार अज्ञान और बंधन में आता है नहीं। कि क्या है कि मैं अहम अज्ञा मैं अज्ञा हूँ मैं स्वतंत्र नहीं हूँ मैं जुटी हूँ तो ऐसा बंधन से बन में आता है ना और यदि क्या है कि वो संसार के अभाव का ही प्रसंग होगा तो फिर अहम अज्ञा अहम संसारी इन अनुभवों से जुड़े होगा तथा प्रत्याचारी प्रमाणों से भी जुड़ोर होता है अभी संसारी चल रही है प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष पेतो सुख दुख तथा उनका हेतु रूप संसार उपलब्ध होता है प्रत्येक कुमार पेटो सुख दुख तथा उनका हेतु रूप संसार उपलब्ध होता है तथा उनका हेतु रूप संसार दिखाई देता है सुख दुख संसार है और सुख दुःख का हेतु भी क्या है सुख दुख तथा उनका हेतु रूप प्रत्येक कुमार से सुख दुःख और उनका हेतु रूप संसार दिखाई दे रहा है तो यदि माने संसार के अभाव का प्रसंग है, तो प्रत्येक कुमार के विरोध हो जाएगा प्रत्येक कुमार के कैसे विरोध होगा क्योंकि यदि संसार के अभाव का प्रसंग हो तो प्रत्येक दिखाई देता है सुध दुख का उनका हेतु रूप हेतु अक्षर का हेतु भी सुध दुख तथा उनका हेतु रूप संसार है दुख भी संसार है उनका हेतु भी संसार है सुख दुख उनका हेतु रूप संसार किस प्रमार दिखाई दे रहा है संसार तो के अभाव का प्रसंग है संसार का अभाव है तो किस प्रमाण ऐसी विरोध होगा हाँ क्योंकि उनका हेतु रूप संसार दिखाई देता है तो प्रत्येक कुमार ऐसी विरोध हुआ ना अब अनुमान प्रमाण ऐसी विरोध होता है कब यदि संसार के अभाव का प्रसंग माने तो अनुमान से भी विरोध होता है जैसे क्या गलत वैश्विक उपलब्ध है और जगत के विचित्रता की भी होने से जगत एक भी जाना नहीं है जगत विचित्र है विचित्र है मतलब कोई खुशी है कोई दुखी है कोई धनवान है कोई धनहीन है कोई नेत्रवान है कोई क्या है क्या न कोई मूर्ख है कोई बुद्धिमान है तो जगत की विचित्रता ये विचित्रता क्यों कोई खुशी है कोई दुखी है कोई नेत्रवान है कोई नेत्र है विचित्रता का कारण क्या है धर्माधर्म क्या है तो जगत की विचित की उपलब्धि होने से धर्म धर्म में निमित संसार की अनुमति होती है धर्म धर्म निमित संसार की धर्म धर्म निमित्त धर्म और धर्म निमित्त है जिसका धर्म और धर्म कारण है जिसका शिक्षा संसार उस संसार की अनुमति होती, होती है उस संसार की अनुमति होती है जिनमें जगत की विचित की उपलब्धि होने से धर्मा धर्म में रेतु संसार की अनुमति होती है तो धर्मा धर्म में धर्मित संसार धर्मा धर्म निमित्त संसार मतलब धर्मा धर्म में निमित्त से होने वाला संसार तो संसार की किस किससे होती है जगत नहीं धर्मा धर्म निमित्त संसार धर्मा धर्म में के निमित्त से होने वाला संसार है, तो है? जगद... संसार है। वाला ऐसे संसार की अनुमति किससे करेंगे जगत की विकित्रता की उपलब्धि होने जगत की विकित्रता की जगत की विचित्रता की प्रती क्यों हो रही है धर्मधर संता है बताइए जगत की विचित्रता की प्रती होने से ऐसी धर्मधर्म निमित्त संसार की अनुमति होती है अब जब संसार के अभाव का प्रसन्न लोग तो अनुमान प्रमान विरोध हो दो जाएगा ना एक सर्व अनुपन्न आत्म आत्म एक मतलब जो धेयरवादी की संख्या है किसकी भेदभाव कह, वो कहता है आत्मा और ईश्वर की एकता मान लेकर जीव आत्मा और ईश्वर की एकता यह सब असिक तो मतलब क्या है की वो प्रत्याचारी प्रमाणों ऐसी विरोध होगा तथा बंधन मोक्ष के बंधन मोक्ष और उसके हेतु के प्रतिपादक शास्त्रों की अनस्थिकता का गठन होगा तो जब एक ही ईश्वर है दूसरा नहीं पहले ही मान लू या तो उसी को तो दूसरा दिल है ही नहीं एक ही एक पर झुकता है तीजा तो संसारी मांग लो लेकिन वो संसारी नहीं हो सकता है तो फिर कोई का मतलब संसार का अभाव हो गया तो ऐसा लिख दिया भेद भेदवारी शंका करता है ओम ओम ओम कौन बढ़ाना